कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सातवें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पंचम मंत्र तक बताया गया आत्मा में अंतर्यामित्व को प्रत्येगात्मत्व को और छठवे मंत्र से आत्मा का सर्वात्मकत्व बताया जा रहा है। सर्वरूपता को आत्मा के बताते हैं यह पूर्वम तपसो जातम इत्यादि से हिरण्यगर्भ रूप से प्रतीयमान चैतन्य ब्रह्म इसे कहा और या प्राणेन संभवती अधितीर देवतामई इससे भी हिरण्यगर्भ गर्भ बुद्धि तथा समष्टि प्राण रूप है ना इसलिए उसे समस्त देवतात्मक हिरण्यगर्भ को कहा गया कि उपाधि के कारण प्रकृत आत्मा से अलग सा प्रतीत होने पर भी वह अलग नहीं ये ब्रह्म ही है आठवें मंत्र में बताया जा रहा है अधियज्ञ रूप से प्रतीयमान अग्नि तथा अध्यात्म में प्रतीयमान जो जाठर अग्नि यह भी प्रकृत ब्रह्म ही तत्त्व उपाधि में अवस्थित है इसे आठवें मंत्र में भगवती श्रुति बता रही है आठवें मंत्र का उच्चारण कर लें अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ दिवे दिवा इद्यो दिवईड्यो जागृतविष्मनुष्येरग्निवारी तो यह जातवेदा अरण्योर्निहित सदवई ऐसा लगाना कि जो जातवेदा यानी अग्नि कर्म कर्मकांडियों के लिए जो अग्नि णि में निहित यानी स्थित है कर्मेति मीमांस का कहा जाता है ना यम सेवा समुपास ब्रह्मेत वेदांति तो वेदांतियों का जो ब्रह्म है वही मीमांसकों का कर्म है और कर्म में प्रधान होता है अग्नि इसलिए यहाँ जातवेदा इन्हें जात वेदा कहते हैं अग्नि को तो अग्नि नाम से कह रहे हैं और वो अग्नि कहाँ है तो अरणि में स्थित है अरण्योर द्विवचन है तो अरणि शब्द का गौरी शब्द का गौरव नदी शब्द का नद्यो ऐसे अरणि शब्द का अरण्यो तो उत्तर अरणी अधर अरणी में निहित यानी स्थित जो जातवेदा है अग्नि है यानी अग्नि से उपलक्षित मीमांसकों का कर्म है वह ब्रह्म से अलग नहीं तत्तद मीमांसकों का यज्ञ में में स्थित अधियज्ञ के रूप में जो अग्नि है वह प्रकृत ब्रह्म ही है ये यो अर्योहित जातवेदा स तत्त ये तद वही ऐसा अनुय करना इसलिए वो श्लोक बनाया ना लोगों ने ब्रह्मे की वेदांति नर्मे ति इत्यादि यही श्रुति मूलक माना जाएगा उसे श्रुति भी कह रहे हैं कि मीमांसकों का कर्म अग्नि प्रधान जिस अग्नि प्रधान कर्म है वह अग्नि यह प्रकृत ब्रह्म है परमात्मा ही है और योगी हृदय में जिस तेज का ध्यान करता है धारण करता है धारणा से जिस तेज को वह तेज भी अग्नि भी योगियों का कोई इस प्रकृति ब्रह्म से अलग नहीं वह भी प्रकृति ब्रह्म ही है इसे समझाया जा रहा है दृष्टांत से दृष्टांत इसमें है कि कैसे संभाल करके हृदय में धारित करते हैं तेज को योगी लोग इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत है बीच में कि गर्भिणी भी ही गर्भ सुभृत यथा यब्द का अर्थ यथा युव शब्द दृष्टांत अर्थ में है ना तो गर्भी गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु को जैसे धारण किया जाता है कि गर्भ में आए हुए बालक को जिस अन्न के खाने से और पेय पदार्थ के पीने से नुकसान पहुँचे ऐसा अन्न तथा पेय का वर्जन करती है माताएं और गर्भस्थ शिशु के अनुकूल जो अन्नपान है उसका ग्रहण करती है पोषण तो क्या करती पोषण तो प्रकृति करती है वो माता क्या करेगी लेकिन ये जिससे वो सुव्यवस्थित रह सके सुरक्षा करती है हाँ बुधा हाँ, धारण पोषण धातु हैं तो उनके अनुकूल गर्भ के अनुकूल अन्नपानादि का सेवन और प्रतिकूल अन्न पानादि का वर्जन करके जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को अच्छी तरह से धारित करती है सुरक्षित रखती है ऐसे ही ये गर्भ की सुरक्षा जैसे करती है ऐसी सुरक्षा अपने हृदयस्थ तेज की अग्नि की योगी लोग करते हैं हमेशा वो अग्नि अध्यात्म अग्नि प्रकट रहे इसके अनुकूल ही अपने बाह्य इंद्रिया प्राण तथा मन को रखते हैं प्रतिकूल इनकी प्रवृत्तियां नहीं होने देते जिससे वह तेज बुद्धि में अभिव्यक्त रहे, ऐसी ही बाह्य इंद्रिया प्राण तथा मन की प्रवृत्तियों को प्रयत्नपूर्वक रखता है। यह है कि योगियों के द्वारा भी जिस अग्नि का हृदय में हमेशा अभिव्यक्ति के अनुकूल इंद्रियादियों की प्रवृत्ति तथा प्रतिकूल प्रवृत्तियों का निवारण द्वारा संधारण किया जाता है जिस अग्नि का जिस तेज का वह तेज भी तत् तदवय वह योगियों के द्वारा, द्वारा अध्यात्म में अपने हृदय में धारित तेज भी कोई दूसरा नहीं है किंतु यह प्रकृति ब्रह्म ही है इसे कहा जा रहा है कि यानी यथा या गर्भिणी भी गर्भ सुभृत ऊपर से जोड़ देना तदवत योगी भी यह अग्नि हृदय सुभृत तदे तद्वई वह योगियों के द्वारा रधे में धारित तेज प्रकृति ब्रह्म ही है और उस अधियज्ञ रूप अरणिस्थ अग्नि तथा अध्यात्म उपाधि तेज रूप जो रधेस्थ अग्नि है इन दोनों का विशेषण उत्तरार्ध में बता रही है श्रुति कि भी जागृतवि भी दिवे दिवे इड्य जातवेदा तत् तद्वे तत ऐसा लगाना तो भी जागृतवदी भी तो ये जो जागृत वाले का मतलब अप्रमादी कर्म के प्रति प्रमाद न करने वाले कर्तव्य के प्रति प्रमाद न करने वाले जो हो यजमान है हविस्मत भी शब्द से यजमान को लेना उनका विशेषण है जागृतवी और जागृतवान का अर्थ है अप्रमादी प्रमाद रहित तो होकर के अपने कर्तव्य में संलग्न कर्मियों के द्वारा ऋत्विक तथा यजमानों के द्वारा दिवे दिवे इड्य दिव शब्द का अर्थ है दीन दिवे दिव्य प्रतिदिन अर्थ है व्याप्ति अर्थ में इसलिए दिव्य दिवे है प्रतिदिन अप्रमादी ऋत्विक तथा यजमानों के द्वारा इड्य यानी स्तुत्य जो यज्ञ में अग्नि है तदेत वही वह अग्नि यही प्रकृति ब्रह्म है यह कहा जाता है और आगे कहते हैं योगियों के लिए जागृतव भी ये मनुष्य भी का भी विशेषण के रूप में लगा देना तो जागृतव भी मनुष्य भी तो जा, तो जागृतव मनुष्य है योगी अपने हृदयस्थ तेज को हमेशा अभिव्यक्त रखने के लिए प्रयत्नशील उसके प्रति अप्रमादी सावधान जो योगी है इसलिए जागृत वी मनुष्य भी से लेना योगी भी अर्थ निकलेगा तो योगी के द्वारा भी दिवे दिवे इड्ह स्तुत्य जो अपने हृदय में प्रतिदिन योगी लोग जिस तेज की अग्नि की स्तुति करते हैं वह अग्नि कोई दूसरा नहीं है तत् तदवय तत वह।, वह ये प्रकृति ब्रह्म ही है तो अरण्योर्निह जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवै दिवे इड्यो जागृत वीर हविष्मीर्मनुष्य तद तत्ष्य है भाष्य को देखिए यो देखिएय जातवेदा शब्द का अर्थ है अग्नि उसी को अधियज्ञ के रूप में बताया जा रहा है या यो है। उत्तराधर अरण्यो निहित स्थितः जातवेदा तो उत्तराधर अरण्य में स्थित जो अग्नि है वह पुनः सर्वहविशा भोक्ता अध्यात्मंच एक तो अध्य रूप से अरणि में स्थित अग्नि और दूसरा सभी हवि का भोक्ता रूप जो अध्यात्म में याने सर्व हविसाम भोक्ता अधि यज्ञ के साथ लगाना सर्व हविसाम भोक्ता ओ अरणी में स्थित जो अग्नि है जो हवि पदार्थ अवनीय अग्नि में डालते हैं वह सब देवता का मुख माना जाता है अग्नि भक्षण कर लेता भोक्ता है और आगे है अध्यात्मच योगीभिर। तो अध्यात्म जो अग्नि है वो अध्यात्म अग्नि है योगियों के द्वारा हृदय में धारण किया हुआ अग्नि ह्या जठर अग्नि कहिए तेज कहिए ह वही जटरा अग्नि कहिए या तेज कहिए वो उसे कहा जा रहा है कि इससे अलग नहीं है अभी तो प्रकृति ब्रह्म ही है हाँ ब्रह्म की सरोपता बतानी है ना हाँ, कि वहां जल में रसमय हूं पृथ्वी में गंध हूं जैसे भगवान कहता है आ, हाँ, भोक्तारम ये तपसा सर्वरूप महेश्वरम तो योगी भीर गर, तो अध्यात्म योगी भीर सम्यक सुभृत इसके साथ अन्वय होगा सुभृत के साथ यो, अध्यात्मच योगी भीर सुभृत इसके साथ अन्वय है बीच में जो योगी भी यो, गर्भ इव योगी भीर दृष्टान्त उसकी व्याख्या है भाष्य में तो योगी आ, गर्भ इव गर्भिणी भी अंतर्वत्नी भी गर्भिणी शब्द का पर्यावाचक है अंतर्वतनी भी और वे गर्भ को कैसे धारण करती हैं तो कहते हैं इस प्रकार उसको सुरक्षित रखती है अगर्हित तो अन्नपान भोजन भोजनादिना यथा गर्भ सुभृत तो गर्हित कहा जाता है गर्भ के प्रतिकूल अन्नपान आदि को और अगर्त का अर्थ है अनुकूल तो गर्भस्थ शिशु के अनुकूल अन्नपानादि उसे नुकसान पहुंचाने वाले अन्नपानादि के ग्रहण द्वारा गर्भ को सुरक्षित रखा जाता है माताओं के द्वारा जैसे लोक में सिद्धांत और दृष्टांत में कहते हैं इथम ऋत्विक इति सुभृत तो योगियों के द्वारा हृदय में और कर्मियों के द्वारा अरणि में धारित किया जाता है जिस अग्नि को वह अग्नि प्रकृत ब्रह्म है उसी अग्नि का विशेषण है दिवे दिवे इड्य इड्य दिवे दिवे अहनी अहनी अध्वरे तो अध्वर कहते हैं यज्ञ को तो यज्ञ में कर्मियों के द्वारा प्रतिदिन जिस अग्नि की स्तुति तथा वंदना की जाती है और योगियों के द्वारा हृदय में स्तुति तथा वंदना की जाती है जिस अग्नि की वह अग्नि प्रकृति ब्रह्म है तो कैसे कर्मी तथा योगी तो उनका विशेषण है जागृत वीर जागृत वीर का अर्थ करते हैं जागरणशील वी जगना जिनका स्वभाव है अपने उद्देश्य के प्रति जो जगता है वह प्रयत्नशील रहता है इसलिए जागरणशील का अर्थ रहेगा प्रयत्नशील और जो प्रयत्नशील होता है वह उद्देश्य के प्रति अप्रमादी होता इसलिए अभिप्रेत अर्थ निकलेगा अप्रमत्तई प्रमाद रहित तो जो है कौन कर्मी तथा योगी वे अधि यज्ञ में यज्ञ में तथा हृदय में जिस अग्नि की स्तुति तथा वंदना करते हैं वह अग्नि प्रकृति ब्रह्म है कर्मियों को बताने के लिए ये विशेषण है हविस्मदी आज्यादि मदभी और मनुष्य भी का ये करता है ध्यान भावना वीश्च मनुष्य तो ध्यान भावना से युक्त मनुष्य जो योगी है उनके द्वारा प्रतिदिन जो ये है स्तुत्य है आगे हैं नवम मंत्र इस मंत्र का उच्चारण कले यत गति तेवा सर्वे अर्ता तदुनाते कशन वै तत् तद तो तो सूर्य यदे और सूर्यो अस्तं गच्छति सर्वे देवा तम अर्ता ऐसा तो पूर्वार्ध में जो दो यत शब्द हैं उनसे परामिष्ट जो अर्थ है उसी का परामर्शक उत्तरार्ध में प्रथम पद है तम तो सूर्य यतह उदेति, यानी यस्मात् सूर्य उदेति, तो सूर्योदय उदे किससे होता है प्राण से तो ये जो प्राण है प्राण से ही सूर्योदय हो रहा है और यंच गचती सूर्यास्त भी जिस प्राण में हो रहा है तो सूर्य का उदय तथा अस्त जिस प्राण से तथा जिस प्राण में होता है तम प्राणम तम शब्द उस प्राण का परामर्शक है सूर्य के उदय तथा अस्तमन का कारणभूत जो सूर्य है क्या, सूर, क्या, क्या प्राण है उस प्राण का परामर्शक है तम शब्द तो तम प्राणम सर्वे देवा अर्पिता तो समस्त जो देव है अधिदेव में अग्नि आदि और अध्यात्म में वागादि प्राण ये देव कहलाते हैं तो ये जो अधिदे, अधिदेव करण तथा अध्यात्म करण इन्हें देव शब्द से लेना अधिदेव करण है अग्नियादि अध्यात्म करण है वागादि और ये सब के सब सर्वे देवा शब्द से ग्राह्य तम प्राणम अर्पिता ऐसा लगाना उस प्राण में समर्पित है प्राण के आश्रित है कैसे तो कहते हैं जैसे छांदोग्य में दृष्टांत है अरे रथ ना नाभ तो रथ के नाभि में जैसे अरे समर्पित होता है आश्रित होता है ऐसे ही इसी समि प्राण के आश्रित अधिदेवकरण वाग अग्नियादि तथा अध्यात्म करण वाघादि है वह प्राण यानी सूत्रात्मा कोई दूसरा नहीं है अबितु तत्व तत वह प्रकृति ब्रह्म ही है सूत्रात्मा तो इस प्रकार ये नव मंत्र तक बताई गई सर्वरूपता छठवे मंत्र से नव मंत्र तक चार मंत्रों के द्वारा ब्रह्म को सर्वरूप बताया गया नव मंत्र के भाष्य को देखिए यह अच्छा हाँ तदु नात्य कश्चन तो तद या तम प्रणम कशन न अत्तेति तो जिस प्राण में ये सब अध्यात्म अधिभूत जगत आश्रित है उस प्राण को छोड़कर के कोई रह नहीं सकता उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता अपने आश्रय को छोड़ करके नहीं रह सकते वह प्राण सबका आश्रयभूत हो कोई प्रकृति जगत अधिष्ठान ब्रह्म से अलग नहीं है और जगत अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है तो तत यानी वो प्रकृत प्राणत यानी प्रकृत ब्रह्म ही है अध्यात्म अधिभूत जगत का आश्रयभूत प्राण तत् शब्द से लेना वह एक तत है यानी प्रकृत ब्रह्म ही है तो भाष्य को देखिए यतच यानी यस्मात प्राणा उदेति यानी उत्तिष्ठति सूर्य जिस प्राण से सूर्य का उदय होता है और अस्तम यत्र यस्मिन् यस्व प्राणे गच्छति और जिस प्राण में प्रतिदिन सूर्य लीन होता है तो प्रतिदिन सूर्य का उदय तथा तो अस्त जिस प्राण से होता है तम प्राणम आत्मा देवा अग्न अव वाघादयच अध्यात्म सर्वे विश्व अराव रथनाभों संप्रवेशिता स्थिति काले तो स्थित के समय उसी प्राण में अतिदेव तथा तो अध्यात्म करण समूह समर्पित है आश्रित है सोपि ब्रह्म वह प्राण भी ब्रह्मी है तदेत सर्वात्मक ब्रह्म इस प्रकार ये प्रकृति ब्रह्म जो है सर्व है तदु नातेति अतिथ्य नतीत ना तदात्मकता तदनत ग वो जो सर्वात्मक ब्रह्म है उस सर्वात्मक ब्रह्म का अतिक्रमण करके ब्रह्म से स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के कोई भी अन्य वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती ये त, ये तो जिस ब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता वाली कोई भी वस्तु नहीं है वह ब्रह्म ये प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास यमराज्य का उपदिश्यमान है आगे हैं दशम मंत्र का अवतरण भाष्य ब्रह्मादिस्थावरांतेषु इत्यादि अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सर्वात्मक ब्रह्म उत्तम तद असत ब्रह्म की सर्वात्मकता पर आक्षेप किया जा रहा है कि ब्रह्म को छठवे मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक के चार मंत्रों के द्वारा बताया गया सर्वात्मक लेकिन याने ब्रह्म का सर्वात्मक गलत है अयुक्त है तथा तदसत क्यों तो इसलिए कि उपाधि उपाधिअव्छिन्न चैतन्य जीव सेवात्रुद्धर्मक्रात इति उपाधि स्वभाव न गाशक विरुद्धधर्मिबंधनवाद स्वभावक्य किंचिपन्न इंहिनाते हैं कि उपाधि उपाधिअव्छिन्नचैतन्य जीव क्यों ब्रह्म के सर्वात्मक... सर्वात्मकत्व को पक्षी अनुचित बता रहे हैं गलत बता रहे हैं तो हेतु बताते हैं कि उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य जीव से जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से युक्त जीव है उसमें तो संसारित्व है जन्म मरण धर्मवत्ता है और ब्रह्म तो असंसारी है अजन्मा है और अमर है तो इस प्रकार ये सजन्मा और मरण धर्मा जीव तथा अजन्मा मरण रहित तो परमात्मा एक कैसे हो सकता है इन दोनों का ऐक्य असंभवात तो विरुद्ध धर्माक्रांत हो ऐक्य अयोगात अयोगात का अर्थ है असंभवात तो जीव तो जन्म मरणादि संसार धर्म से युक्त जीव असंसारी ब्रह्म से भिन्न होगा इसलिए ये कहना कि ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है तदुनाते कशन उसका अतिक्रमण करके अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता ये कहना गलत है ये पूर्व पक्षी कहते हैं इस प्रकार की आशंका करते हैं इस आशंका का समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वह अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि विरुद्ध धर्मत्वस्य उपाधि निबंधन स्वभाव ऐके न किंचित अनुपपन्नम् तो कहते हैं जो जीव तथा ब्रह्म में विरुद्ध धर्म प्रतीत हो रहा है विरुद्ध धर्मवत्ता प्रतीत हो रही है वह उपाधि के कारण है निबंधनम शब्द होता है कारण उपाधि निमित्तक विरुद्ध धर्म है तो कार्यक्रम संघातरूप उपाधि के कारण जीव उपाधि के जन्म मरणादि संसारधर्म से युक्तसा प्रतीत हो रहा है उपाधि के धर्म का जीव में आरोप होने से स्वतः जीव में उपाधि से विविक्त जीव में ब्रह्म के तरह असंसारित्व ही है इसलिए जीव भी स्वतः अजन्मा और अमृत है ब्रह्म भी अजन्मा अमृत है तो दोनों में समान स्वभाव है तो स्वभाव ऐक्य दोनों का स्वरूप एक ही है निर्विकार चेतन ब्रह्म है निर्विकार चेतन जीव भी है उपाधि के से विविक्त उपाधि के विकारों का आरोप जीव में है इसलिए स्वभाव ऐक्य सति न अनुपन्नम किचित तो कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है ब्रह्म की में ब्रह्म की की अनुपपत्ति नहीं है इति आह इस अभिप्राय से भस्कर भगवान दशम मंत्र के अवतरण में कहते हैं कि यद ब्रह्मादिस्थावरांतेषु वर्तमान तो तद उपाधिक, उपाधिकत्वात् तदु उपाधिकब्रह्मसम संसारी अन्य इति मूत क्यचिद आशंका इति इतम आह तो स्थावर ब्रह्मादिस्थावरपर्यतः जो अलग अलग उपाधियां हैं चौरासी लाख प्रकार की और उन उपाधियों से युक्त होने से यत अब्रह्मवद अवभासमानम तो ब्रह्म भिन्नतया अवभासमान जो चैतन्य है वो कौन संसारी जीव वह अन्यत परस्मात् ब्रह्मण पर तो असंसारी है और यह संसारी होने के कारण ब्रह्म से अन्यत है भिन्न है इस प्रकार की आशंका किसी को न हो इसलिए श्रुति भगवती ये कह रही है परस्पर विलक्षण जो उपाधि है चौरासी लाख प्रकार की उन उपाधियों से उपहित चैतन्य रूप जो जीव है वह उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत होने पर भी स्वभावतः पर ब्रह्म से अलग नहीं है उपाधि से विविक्त जीव में ब्रह्म से वैलक्षण्य सिद्ध नहीं होता उसमें भी असंसारित्व ही सिद्ध होता है ब्रह्म का स्वरूप और उसका स्वरूप एक ही सिद्ध होता है उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत होता है लेकिन वो अलग नहीं है इसे श्रुति कहते हुए सर्वात्मक सर्वात्मकत्व पर जो आक्षेप किया गया उसका निराकरण कर रही है और ये बता रही है कि चार मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का सर्वात्मकत्व अबाधित है उसका कोई बाधक नहीं है। हैदमुत्र तदन्वी मृत्यो स मृत्युमानोति यहा नान पश्य तो इह यदेव अमुत्र तदेव एव का दोनों के साथ अन्वय करना यत के साथ तो ही है तत के साथ भी उसे जोड़ना यद तदेव अमुत्र तो इ शब्द से लेना ये जो मनुष्यादि रूप कार्यक्रम संघात है उपाधि तत्वसी वाक्यागत पदार्थ की उपाधि वेष्टी कार्यकरण संघात वह यह शब्द से लेना और इस वेष्टि कार्यक्रम संघात में यत जो चैतन्य है आमूत्र शब्द से लेना तत्पदार्थ की उपाधि को माया को तो माया रूप उपाधि में भी तदेव जो तुम पदार्थ की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान चैतन्य है इसे सत्ता स्पूर्ति देने वाला स्कांतरियामी वही तत्पदार्थ की उपाधि माया में भी विद्यमान चैतन्य है तो दोनों की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित और मलिन सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की अविद्या शब्दित तथा उनका परिणाम कार्यकरण संघात इनमें वैलक्षण्य होने पर भी यह वैलक्षण्य उपाधि में है शुद्ध सत्व प्रधानता अशुद्ध सत्व प्रधानता लेकिन जिस चैतन्य की यह उपाधि है परस्पर विलक्षण उपाधि में उपहित के रूप में अवस्थित चैतन्य में उपाधि के बिना देखते हैं कोई विलक्षण्य नहीं है कोई अंतर नहीं है दोनों चैतन्य स्वभावतः एक हैं उपाधि के कारण दो से प्रतीत हो रहा है वे दो है ही नहीं एक ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है उपाधि के कारण एक सूर्य जैसे अनेक जलादि के कारण अनेक सा प्रतीत होता है वह अनेक नहीं होता उपाधि के अनेकता के कारण अनेक सा प्रतीत होता है ऐसे ही उपाधि में विलक्षण्य होने के कारण परस्पर विलक्षण विलक्षणतया भास्मान जो चैतन्य है वे स्वभावतः एक दूसरे से विलक्षण नहीं है एक है दोनों तो यदेव इह तद अमुत्र। ये ब्रह्मात्म एक को बताने वाला वाक्य है और इसी को दृढ़ करने के लिए ब्रह्मात्म को जो अध्यात्म में है वही तत्पदार्थ की उपाधि में है ये शुरू में कह कर करके अब जो तत्पदार्थ की उपाधि मायास्थ चैतन्य वही तम पदार्थ की उपाधि तत्त कार्यकरण संघातस्थ चैतन्य है ऐसा कहा जा रहा है दोनों के एकत्व को सुदृढ़ करने के लिए यदमुत्र तद अनुह तो जो पदार्थ की उपाधि माया में विद्यमान चैतन्य है इह यानी इहे पदार्थ की उपाधि में भी तदे तो वही चैतन्य है ऐसा यह ऐसा लगाना आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्यों से ऐसा अनुभव जो करता है वह मुक्त हो जाता है ऊपर से लगा देना वह उपाधि से विनिर्मुक्त अपने ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है और ऐसा दर्शन न करके इससे विपरीत दर्शन करता है तुम पदार्थ उपा तुम पदार्थ की उपाधिस्त चैतन्य को परमेश्वर से वास्तविक रूप से ही अलग देखता है जीवों को भी स्वभावतः ही अलग अलग देखता है जैसा भेदवादी कहते हैं दो आत्मा हैं जीवात्मा परमात्मा उसमें परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक है का मतलब जीवात्मा परमात्मा का वास्तविक भेद है और जीवों का भी परस्पर वास्तविक भेद है ये जो तार्किकों की मान्यता है जीवात्मा परमात्मा स्वतः भिन्न है वास्तविक भेद है अबाधित सत्य भेद है और जीवों का भी परस्पर वास्तविक भेद है ये श्रुति की दृष्टि नहीं है श्रुति ने तो कहा जीवात्मा परमात्मा स्वतः एक है उपाधि के कारण अलग से प्रतीत होता है लेकिन वे अलग अलग नहीं एक है ये स्रोत सिद्धांत है स्रोत आत्मा एक है जीवात्मा परमात्मा का भी परस्पर भेद नहीं और जीव जीवों का भी परस्पर वास्तविक भेद नहीं औपाधिक भेद है लेकिन वास्तविक ही जीवात्मा परमात्मा का और जीवों का परस्पर भेद मानने वाले जो भेदवादी हैं, उनकी निंदा करती है श्रुति भगवती भेद दर्शन का अनर्थ रूप फल बता करके स सृत्यो मृत्युम आपनोति कहते हैं वह मृत्यु के अनंतर मृत्यु को प्राप्त करता है का मतलब जन्म मरण रूपी अनर्थ को ही प्राप्त होता है उसका, उसका इस संसार में कई बार जन्म तथा मरण होता है पुनरावृत्ति से उसे मुक्ति नहीं मिलती किसे तो स शब्द से ग्राह्य है भेददर्शी उसी को बताया जा रहा है यह यह नाना ईव पश्यति। तो इस परमा आत्मा के विषय में भेद न होने पर भी भेद सा देखता है नाना ईव पश्यति इसलिए श्रुति को ईव शब्द जोड़ना पड़ा नाना कहना यदि के बिना कहेंगे नाना तो नाना है श्रुति की दृष्टि में ऐसा लगेगा इसलिए न अनेक न होते हुए भी अनेक सा देखते हैं आत्माओं को जो उनका इस संसार में बार बार जन्म तथा मृत्यु होता है तो यह नानी व तो दसवें मंत्र का भाष्य है और इस पर टीका भी है इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं